बस से उतरकर जेब में हाथ डाला मैं चौंक पड़ा जेब कट चुकी थी जेब में था भी क्या कुल 400 रुपए और एक खत जो माँ को लिखा था कि मेरी नौकरी छूट गई है अभी पैसे नहीं भेज पाऊंगा तीन दिन से वो पोस्ट कार्ड जेब में पड़ा था पोस्ट करने का मन ही नहीं कर रहा था 400 रुपए जा चुके थे यूं कोई बड़ी रकम नहीं थी लेकिन जिसकी नौकरी अभी छूटी हो उसके लिए चार हजार से कम नहीं होते कुछ दिन गुजरे मां का खत मिला पढ़ने से पूर्व ही मैं सहम गया जरूर पैसे भेजने को लिखा होगा लेकिन खत पढ़कर मैं हैरान रह गया मां ने लिखा था बेटा तेरा हजार रुपए का मनी ऑर्डर मिल गया कितना अच्छा है रेतु पैसे भेजने में कभी लापरवाही नहीं बरतता मैं इसी उधेड़बुन में लग गया कि आखिर माँ को पैसा किसने भेजा होगा कुछ दिन बाद एक और पत्र मिला चंद लाइनें थीं आड़ी तिरसी, बड़ी मुश्किल से खत पढ़ पाया लिखा था भाई 400 रुपए तुम्हारे और 600 रुपए अपनी ओर से मिलाकर मैंने तुम्हारी माँ को मनी ऑर्डर भेज दिया है फिकर ना करना माँ तो सबकी एक जैसी होती है न वो क्यों भूखी रहे तुम्हारा जेबकतरा भाई